ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं ब्रह्म विद्या के फल का विचार नवम अधिकरण से प्रारंभ हुआ ब्रह्मज्ञानी को कर्मलेप होगा या नहीं होगा इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण है तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने प्रथम इस अधिकरण का विषय के रूप में ज्ञानियों को बताया और ज्ञानियों को विषय बना करके संशय हुआ कि उन्हें उनके द्वारा ज्ञान के अनंतर किए जाने वाले कर्मों का संश्लेष और ज्ञान के पहले हुए कर्म का भी फलोपभोग होगा कि नहीं होगा पाप कर्मों का तो पूर्व पक्षी ने कहा ना भुक्तम शीते कर्म कल्पकोटि शतरअपी श्रुति कर्म को फल परी बता रही है इसलिए फलांत ही होगा क्ष, आ, कर्म फलांत होगा का अर्थ है फल भोग करके की उसका क्षय होगा बीच में किसी साधन से उसका क्षय नहीं होगा इसलिए कर्म लेप नहीं होता है कर्मलेप होता है ये पूर्वपक्ष हैं इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत सूत्र से व्यास जी ने बताया कि तद अधिगम उत्तर हो रसलेश विनाशो तद्यपदेशा तद अधिगम में तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म अधिगम शब्द का अर्थ है साक्षात्कार तो ब्रह्म साक्षात्कार होने पर ज्ञानोत्तरकालीन पाप का अश्लेष होता है यानी संबंध नहीं बनता ज्ञानी के साथ और ज्ञान के पूर्ववर्ती किए गए कर्मों का विनाश होता है ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि तदव्यपदेशात शगुन ब्रह्म विद्या के विषय में उपकोशल विद्या के प्रसंग में ज्ञानोत्तर ज्ञानोत्तरकालीन कर्मों का आलेप बताने वाला भी शास्त्रवचन है एवं एवं विधि पापम कर्म न नश्लिष्य ये जो हैं और वैश्वान विद्या के प्रकरण में सभी पाप कर्मों का ज्ञान के पहले हुए प्रदाह होता है करके शास्त्रवचन बता रहा है और निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के लिए भी व्यपदेश है क्षयते चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे ये मुंडक मंत्र इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने पर ज्ञानोत्तर कालीन कर्मों का पाप कर्म का आलेप और पूर्व कर्म का क्षय ज्ञानी का शास्त्र प्रमाण के आधार पर मानना उचित है इस प्रकार का सूत्रार्थ हम लोगों ने कल देखा था भाष्यकार भगवान भी इसी प्रकार का सूत्रार्थ बता रहे हैं भाष्य को देखिए एव प्राप्ते ब्रूम तदिगमे का अर्थ करते हैं ब्रह्माधिगमे सती उत्तर हो उत्तर पूर्वो अघयो विनाशो विनाशोत्त तो पूर्व पाप का विनाश उत्तर पाप का अश्लेष होता है ये आगे कह रहे हैं कि उत्तर से अश्लेष पूर्व से विनाश का उत्तरण है कस्मात ये प्रश्न ब्रह्मज्ञान ज्ञान होने पर पूर्व अघ का विनाश उत्तर अघ का अश्लेष क्यों होगा कस्मात से पूछा गया तो बताया जा रहा है तदव्यपदेशात उत्तर तद्यपदेशा की व्याख्या है तथा ही ब्रह्म विद्या प्रक्रिया संभाव्यमसबंध से आगामनो दुरीत अनिबंध सं, विदुषो यथा यहाश आपो न शिष्यतेम एविधि पाप कर्म न इति तो तदव्यपदेशात इस पद की व्याख्या करते हुए भाषकर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या के प्रकरण में प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण संभाव्य आगामीनो दुरीत अभिस विदुषो अना संबंधम विदुषो व्यपदी तो ज्ञानोत्तर कालीन जिन होने वाले पाप कर्मों का संभाव्यमान जो संबंध है उसका निषेध करती है श्रुति संबंध बताती है ब्रह्मज्ञानी के साथ वो है यथा पुष्कर पलास आपो न श्लिष्यंत एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते जैसे पुष्कर पलाश यानि कमलपत्र को जल स्पर्श नहीं कर सकता ऐसे ही एवं विधि यानी ब्रह्मज्ञानी में पापम कर्म न श्लिष्य पाप कर्म का स्पर्श नहीं होता ज्ञानोत्तरकालीन कर्म का लेष संश्लेष नहीं होता तो जैसे ज्ञानोत्तर कालीन कर्म का अश्लेष बता रही है श्रुति ऐसे पूर्व पाप का नाश भी बताती हैं ये कह रहे हैं आगे तथा विनाशम अचित दुरीत व्यपदी सती तथा ईशिका तूलम अग्नो प्रोतम प्रदूएत एवं हास्य सर्वे पापमानः पापमान इति। तो जैसे ईशी का तूल यानी सूखा हुआ थोड़ा सा मूंज का पत्ता अग्नि में जलते हुए डाल दिया जाए तो वह जल करके भस्म हो जाता है अग्नि उसे जला देता है ये दृष्टान्त है से दारिष्टांत में कहते हैं एवं अस्य सर्वे पापमानः पापम प्रदूयते ब्रह्मज्ञानी न ब्रह्मज्ञानी के सब पाप जल जाते हैं तो इति यह शास्त्र वचन ज्ञान से पूर्ववर्ती कर्मों का विनाश बता रहा है ये दोनों हैं सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में व्यपदेश निर्गुण ब्रह्म विद्या के विषय में व्यपदेश बताया जा रहा है अयम अपर इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में पहले अश्लेष शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार मूलमे न अश्लेष शब्द अश्लेष क्या है तो कहते पाप क्रिया तो अपूर्व अनुत्पत्ति ही है अश्लेष ये है कि ब्रह्म ज्ञान के अनंतर जो अज्ञात तो प्रवृत्ति के समय होने वाले पाप है उनके प्रति उन पापों से भावी फल देने वाला अपूर्व उत्पन्न न होना यही अस्लेश है कर्म होता हुआ दिखता है लेकिन वह अपूर्व का उत्पादक नहीं बनता जिसके उपाधि से हो रहा है उसके भावी अनर्थरूप फल का जनक अपूर्व वह कर्म उत्पन्न नहीं करता यही उसका अश्लेष है कर्म का पाप का इसका कारण है अपूर्व उत्पन्न करता है वही कर्म जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया जाता है ब्रह्मज्ञानी का कर्तृत्व अभिमान नहीं होता इसलिए अपूर्व का उत्पादक नहीं बनता ये हैं असलेश। तो पाप क्रिया तो अपूर्व पापक्रियार्वात्पत्ति आगे हैं अयम अपरह इत्यादि का अवतरण। सगुण ब्रह्म वेपदेशम ब्रह्मेप्वा निर्गुणायां तम आह अयर कि सगुण ब्रह्म विद्या विषयक ब्रह्म विद्या का परिपाक होने पर परिपाक्रगुण ब्रह्म साक्षात्कार होने पर सगुन ब्रह्म साक्षात उत्तरकालीन कर्मों का आश्लेष और पूर्व कर्मों का पाप का विनाश बताने वाले श्रुति वचनों को भाष्यकार भगवान ने बता दिया अब कहते कते निर्गुणायानी निर्गुण ब्रह्म विद्या विद्याषय वह व्यपदेश बताया जा रहा है तम आह, आह। भाष्य में है अयर कर्म क्षय व्यपदेशो भिद्य हृदय ग्रंथि सर्व सर्वशया चास्य क्षीयते चाश्य कर्मा तस् दृष्टि परावरेपदेश का मतलब निर्गुण ब्रह्म विद्या भी कर्म का क्षय करती है इस अर्थ का ज्ञापक ये वचन है हैदयग्रंथिशब्दी तो अध्यास बाधित होता है अहम अध्यास मम अध्यास ये हृदय ग्रंथी है और इस हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है कब तस्मिन दृष्टे परावरे परावर शब्दी तो परमात्मा का अहंतया साक्षात्कार होने पर अध्यास का भेदन हो जाता है बाध हो जाता है और फिर आत्मस्वरूप विषय कोई संशय नहीं रहता क्षीय सर्व सर्वसंशया और क्षीयते कर्माणि कर्मा पर तो क्षीयते चाश्य कर्माणि यह उपयोगी पाद हैं तो अस्य अश्क ब्रह्मज्ञा कर्माणि क्षीयते परमात्मा साक्षात्कार होने पर ब्रह्मज्ञानी के कर्म का क्षय होता है इस प्रकार ये तद अधिगम उत्तर पूर्वाघयो रसलेश विनाशो तदव्यपदेशात इस सूत्र का व्याख्यान भाष्य में हो गया अवशिष्ट जो भाष्य है वो है पूर्व पक्ष ने अपनी बात को स्थापित करने के लिए जो जो युक्तियां बताई थी उनका अनुवाद करके भस्कर भगवान खंडन कर रहे हैं निराकरण करते हैं पूर्व पक्ष का यदुक्तम इत्यादि से यदुक्तम इत्यादि का अवतरण है टीका में परोक्तम दूषयती परोक्तम यानी पूर्व पक्षी के द्वारा ब्रह्मज्ञानी को भी पाप का लेप होगा पाप का फल भोगना पड़ेगा ऐसा मानने वाले जो लोग वे है पर विरोधी पूर्व पक्षी और उन्होंने जो कहा था अपनी बात को स्थापित करने के लिए उसमें जो दोष है वो बताते हैं परोक्तम दूसरी पूर्व पक्ष के मत को सदोष बताया जा रहा है भाष्य में है यदम अनुपभुक्त फल से कर्मण क्षयकल्पनाया शास्त्र कदर्थित सियात यदि कर्म किया है जिसने किया उसे उस कर्म का फल भोगे बिना ही, बिना ही ही कर्मनष्ट होगा यदि तो शास्त्र कदर्थित होगा क्या मतलब बाधित होगा शास्त्र का विरोध होगा मांसा सर्वा भूतानी इत्यादि शास्त्र से पाप कर्म में दुखदायिनी शक्ति अवगत हुई है और वह दुखदायिनी शक्ति से युक्त कर्म भी यदि दुख दिए बिना समाप्त हो जाएगा तो फिर महिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा कदर्थित हो जाएगा ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कहते हैं यह दोष पाप का ब्रह्म ज्ञान से क्षय मानने पर भी नहीं आता है सिद्धांत मत में इसलिए कहते हैं नहीं नई दोष है येषोष पूर्व पक्षी को जो दोष प्रतीत हो रहा है मां हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि शास्त्र में कदर्थित तत्व की आपत्ति नामक इत्यादि शास्त्र का विरोध नामक जो दोष दिख रहा है वो दोष सिद्धांत में नहीं है ज्ञान से कर्म का क्षय मानने पर भी ये दोष नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा इसे बता रहे हैं <coughs> कि नहीं व्यय कर्मण फलदायम शक्तिम अवजानी महे विद्यते एव मा हिंसा सर्वा भूतानी इत्यादि शास्त्र इतना मात्र बता रहा है ना कि पाप कर्म में, हिंसादी पाप कर्म कर्म में में हिंसादी शक्ति है इसलिए दुखदाय शक्ति से युक्त हिंसादी कर्म मत करो यदि करोगे तो फिर वो जो कर्म में विद्यमान शक्ति है दुख देने की वह अपने काबू में पापी को करके दुख दे देती है इसलिए भविष्य में दुख न भोगना पड़े तो दुखदायिनी शक्ति से युक्त पाप कर्म करो ही मत ये मां हिंसा सर्वा भूतानी श्रुति कह रही है और ये श्रुति जो कह रही है उसका यदि हम खंडन करेंगे तो श्रुति का विरोध होगा श्रुति कदरथित होगी श्रुति कह रही है कि पाप में दुखदायिनी शक्ति है और उसका यदि हम उसकी यदि अवज्ञा कर लें ले बता दे कि पाप में ब्रह्मज्ञानी के पाप में दुखदायिनी शक्ति नहीं है ऐसा यदि हम कहें तब तो हो जाएगा श्रुति का विरोध तो ये हम कह रहे हैं ऐसा हम कह नहीं रहे हैं ये कहते हैं कि नहीं वयम कर्मण फलदायम शक्तिम अवजानी मैं उस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित शक्ति का खंडन हम नहीं कर रहे हैं विद्यते एवसा कर्म में वो फलदायिनी शक्ति तो रहती है लेकिन जैसे अग्नि में दहा शक्ति है लेकिन अग्नि के पास यदि चंद्रकांत मनी को रखा जाए या चंद्रकांत मणि को अपने हाथ में ले करके कोई या पॉकेट में रख करके धू करते हुए अग्नि में बैठ जाए जलेगा नहीं बिल्कुल उसे तो ए में बैठे हुए जैसे अनुभूति होती है ऐसी अनुभूति अग्नि में बैठे हुए होगी वो चंद्रकांत मणि अग्नि में विद्यमान जो दहा शक्ति है उसका प्रतिबंधक है तो चंद्रकांत मणि के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाला जलता नहीं है अग्नि में क्या फिर जलाने की शक्ति नहीं है दूसरा अग्नि के थोड़ा भी हाथ अंदर कर ले तो चल जाए जिसके पास चंद्रकांत मणि नहीं है तो चंद्रकांत मणि ने क्या कर दिया अग्नि की दहा शक्ति को अवरुद्ध कर दिया प्रतिबद्ध कर लिया वैसे ही ज्ञान रूपी जो अग्नि है ज्ञान रूपी जो चंद्रकांत मणि है वो क्या करता है कि कर्म में जो फलदाय शक्ति है उसका अवरोधक बन जाता है ये हम कह रहे हैं कर्म में जो फलदाय शक्ति है वह अप्रतिबद्ध होगी तो अपना फल भुगवाएगी लेकिन कोई प्रतिबंधक आएगा तो फलदाय शक्ति होने पर भी वो प्रतिबद्ध फलदाय शक्ति फल की आरंभक नहीं बन पाएगी तो ज्ञान को चंद्रकांत मणि जैसे दहा शक्ति का अवरोधक है ऐसे हम मानते हैं कर्म में फलदाय शक्ति का अवरोधक ज्ञान को ये कह रहे हैं कि सातु विद्यादिना कारणांतरेण प्रतिबद्ध इति वादा सा यानी फलदायिनी शक्ति जो कर्म में शास्त्र से अवगत हुई है वह विद्यादि जो कारणांतर है विद्या और आदि शब्द से प्राय चित लीजिए इनसे वो क्या हो जाती हैं कि प्रतिबद्ध हो जाती हैं तो विद्यादि कारण सात इति वादा इसलिए श्रुति से विरुद्ध बात हम नहीं कह रहे हैं फलदाय शक्ति प्रतिपादक शास्त्र वचन का विरोध नहीं हो रहा है शास्त्र तो इतने अंश में मात्र प्रमाण है शक्ति के सद्भाव में कहते हैं कि शक्ति सद्भाव मात्रे तो शास्त्र व्याप्रियत शास्त्र की सार्थकता है कर्म में फलदाय शक्ति को बताने में तो कर्म फलदाय शक्ति से युक्त है इतना अर्थ ज्ञापन करके शास्त्र प्रमाण बन जाता है लेकिन ये नहीं कह सकता शास्त्र वो शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि हमने कर्म में जो शक्ति बताई है वह किसी से भी प्रतिबद्ध नहीं होगी या प्रतिबद्ध होगी ऐसा शास्त्र नहीं बता रहा है केवल इतना बता रहा है कि कर्म में फलदायिनी शक्ति है तो शक्ति सद्भाव मात्रेतो तो शास्त्र व्याप्रियते न प्रतिबंधा प्रतिबंध योरपी तो जिस विषय में शास्त्र मौन है कर्म में विद्यमान शक्ति के प्रतिबद्ध अप्रतिबद्ध होने के विषय में वो हम कह रहे हैं कि विद्यादि कारणांतरों से शास्त्र के द्वारा कर्म में बताई गई जो फलदाय शक्ति है वो प्रतिबद्ध होती है इसलिए शास्त्र कदर्थित नहीं होगा तो नहीं कर्म क्षीयते स्मरण औत्सर्गिकम न भोगादृत कर्म क्षीयते क्षीयते इति। तो कहते हैं ये जो ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि शतरअपी ये शास्त्र वचन है शास्त्र के दो प्रकार होते हैं सामान्य शास्त्र विशेष शास्त्र तो ये ना भुक्तम क्षेत्र कर्म कल्पकोटि शतरअपी ये सामान्य शास्त्र है औसर्गिक है और विशेष शास्त्र है भिदे हृदयग्रंथि छिद्य सर्वसंशया एव एवं विधि एवं पाप कर्म न सर्वे पापम प्रदूयते इत्यादि वचन है विशेष वचन वो सामान्य का अपवाद माना जाता है विशेष वचन को जैसे मांसा सर्वाभूता यह सामान्य वचन है लेकिन परिस्थिति विशेष में किए जाने वाले पशु याग में इस सामान्य वचन का अपवाद हो जाता है जैसे ऐसे ही ये न, ना भुगतम शीयते इत्यादि वचन हैं सामान्य वचन और इसका अपवाद होंगे बाकी वचन विशेष वचन इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं कर्म क्षीयते एक ती स्मणस न भोगात रीते कर्म क्षीयते तदर्थवाद भोग के बिना कर्म सामान्य अवस्था में भोग के बिना कर्म का क्षय नहीं होता इतना मात्र उसका अर्थ है लेकिन कोई विशेष विधि के द्वारा पाप कर्म का निवर्तक जो प्रायश्चित बताया गया है उसका कोई अनुष्ठान करता है तो प्रायश्चित से पाप की निवृत्ति होती है धर्मेण पापम अपनुदती धर्म भी पाप का निवर्तक बन जाता है तो इसलिए कहते हैं कि ईष्यते तो तस्य क्षयः तो ये जो पाप कर्म है उसका प्रायश्चिता से क्षय क्षयते ने अभी पापम तरती, तरती ब्रह्म अश्वेधे यजते ये उनम एवं वेद इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य तो सर्व पापम तरति तरति ब्रम्हत्या इत्यादि जो श्रुति तथा स्मृति वचन हैं प्रायश्चित को पाप का निवर्तक बताने वाले उनके आधार पर ये निश्चित होगा कि सामान्य अवस्था में कर्म फल देकर के ही क्षीण होता है लेकिन फल दिए बिना भी, भी समाप्त तो हो जाता है इन विशेष वचनों के आधार पर यह निश्चित होता है प्रायश्चित आदि पाप कर्मों को का फल दुख भविष्य में भोगना न पड़े इसलिए जब प्रायश्चित इस उद्देश्य शास्त्र ने बताया हुआ है और वह करता है तो वह प्रायश्चित फल भुगाए बिना भी समाप्त हो जाता है वो क्या नाम पाप प्रायश्चित से ते जो कहा था काशक्ति सद्भाव शास्त्रम व्याप्रियते न प्रतिबंध प्रतिबंधा इत्यादि का थोड़ा मैने पूर्वपक्ष के अनुवाद का अभिप्रा टीकाकार बता रहा न श्रमुक्त क्षीयते इत्यादि स्मृति कर्म फलशक्त प्रमाण तो ये जो इत्यादि के पास में कौमा लगा है ना वो विधि निषेध शास्त्र के पास होना चाहिए ठीक में ना भुक्तम क्षीते इत्यादि यहाँ का कौमा विधि निषेध शास्त्र के पास विधि निषेध शास्त्र वो है अहरह सन्ध्यास भव इत्यादि विधि शास्त्र विधिशास्त्र स्वाध्यामद मा मिंसा मा सर्वाभूतानि इत्यादि निषेधशास्त्र स्वाध्याय प्रमचनाभ्या प्रमादीधास्त्र वो वैदिक विधि और निषेधात्मक वाक्य वो है शास्त्र और ना नुकते इत्यादि है स्मृति ये है स्मृति तो ना नुक्त क्षेत्र इत्यादि स्मृति कर्म फलशक्त प्रमाण कर्म में फलदायिनी शक्ति है इतने अर्थ में मात्र प्रमाण है अतः शक्त कुतस्चित् नाश अंगीकार कार्य अंगीकार न शास्त्र विरोध लिखा हुआ है कार्य न शास्त्र विरोध नाश अंगीकार न, अंगी न शास्त्र विरोध ऐसा हो तो उसमें कैसे हैं थोड़ा इनके पास दीजिए तो ना नहीं लिखना अभी वो अलग होना चाहिए इसमें तृतीय छपा है ना अण तो ट वर्ग वाला न होकर त तो वर्ग वाला और वो अलग तो है तो तो निकल है। कौन सा था अंगी कार्य सप्तमी है और ये जो न है ये अण है उसको न करना वो अलग पद है उदंत नकार है ये तृतीया करेंगे तो मूर्धन नकार हो जाता है तो ये विधि निषेधा तथा स्मृति से फलदाय शक्ति मात्र कर्म में अवगत हुई है और शक्त्यापी यानी शक्त्यापी कर्म ने फलदाय शक्ति से विशिष्ट कर्म का भी कुतश्चित यानी ज्ञानादिना ना से लेना ज्ञानादि कारणांतर से नाश अंगिकारेपि नाश अंग, तो नाश अंगिकारे न शास्त्र विरोध असल कि शास्त्र विरोध नहीं होगा ये, ये सिद्धांत का भी प्राय हुआ आगे हैं भाष्य में ही यैमित्तिक प्रायश्चितता भविष्य ये कहा था कि यदि पाप का फल भोग करके ही पाप शांत होगा और किसी से उसकी निवृत्ति नहीं होगी तब तो प्रायश्चित विधान व्यर्थ हो जाएगा ये सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न किया था न तो पूर्व पक्षी ने कहा था इसका उत्तर देते हुए कि वे नैमित्तिक हो जाएंगे जैसे ग्रह दाह इष्टि हैं नैमित्तिक ऐसे यह भी हो जाएगी, हो जाएगा प्रायश्चित ये पूर्व पक्षिका कथन था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है कि यद तो उत्तम नैमित्तिका प्रायश्चित्ता भविष्य थी तद असत वह गलत है पूर्व पक्षिका कथन प्रायश्चित को नैमित्तिक मानना गलत है दोष दोष संयोग चोद्यम योष निर्घातफल दोष वान व्यक्ति के लिए प्रायश्चित का विधान हुआ है दोषवान प्रायश्चित्तुआत <सवान व्यक्ति> इत्यादि से तो दोष के संबंध से विहित प्रायश्चित का उस वाक्य में प्रयुक्त दोष की निवृत्ति दोष पदार्थ की निवृत्ति यही फल संभव है तो इस फल को छोड़ करके फलांतर की कल्पना करना गलत हो जाएगा ये कहा कि दोष निर्घात फल संभव है फलांतर कल्पना अनुपत्य इसलिए वो नैमित्तिक ने, नहीं है सकाम ही है <coughs> दोष निवृत्ति के लिए प्रायश्चित किया जाएगा तो फिर ये प्रायश्चित्य से जैसे पाप कर्म में विद्यमान शक्ति प्रतिबद्ध हो रही है फल नहीं दे रही है ऐसे ज्ञान से भी होगा इसलिए कोई शास्त्र में अप्रामान्य की आपत्ति नहीं आएगी और भी जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है यत उक्तम प्रायश्चित वोषक्षय उद्देश्य विद्या विधानम अस्तिति तो पूर्व पक्ष ने मान लिया कि दोष संबंध से प्रायश्चित का विधान होने से दोष निवृत्ति ही प्रायश्चित्त का फल है यानी वो सकाम है पाप निवर्तक है ये स्वीकार कर लिया दृष्टांत को तो स्वीकार कर लिया प्रायश्चित्त को तो कहते हैं जैसे प्रायश्चित्त का दोष निवृत्ति के उद्देश्य विधान शास्त्र में है ब्रह्मत्या तरत ही ब्रह्महत्या यो अश्वमेध यजते इत्यादि में ब्रह्म की निवृत्ति के लिए अश्वमेध का विधान है जैसे ऐसे पाप निवृत्ति के उद्देश्य से ज्ञान का विधान नहीं देखा जा रहा है इसलिए प्रायश्चित के तरह ज्ञान भी पाप का निवर्तक होगा ये कहना गलत है ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था इसके विषय में सिद्धांति का कथन है कि अत्र ब्रूम पूर्व पक्ष के इस कथन के विषय में हमारा ये कथन है हम ये कहते हैं अत्र ब्र का अर्थ है इस विषय में हम ये कहने जा रहे हैं सगुनासु तावत विद्यासु विद्यते एव विधानम। तो जो सगुन ब्रह्म विद्या है यानी है वह तो पाप निवृत्ति उद्देश्य से विहित है उसका तो विधान है वह पुरुष प्रयत्न संपाद्य होने से विधेय हैं, अनुष्ठे हैं तो इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या विषय के यदि पूछोगे तो पाप निवृत्ति के उद्देश्य से सगुन ब्रह्म विद्या का विधान दिख रहा है सगुन ब्रह्म विद्या के प्रकरण में स्थान स्थान पर वाक्य शेषों में पाप निवृत्ति फल का वर्णन आता है ऐश्वर्य प्राप्ति का वर्णन आता है तो ये जो वाक्य शेष सगुन ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आए हुए सगुन ब्रह्म विद्या के फल के रूप में पाप निवृत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का वर्णन करते हैं प्रतिपादन करते हैं उन वाक्य शेषों के आधार पर ये निकलेगा कि जो पाप निवृत्ति पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति चाहता है उसे ये सगुण उपासना करनी चाहिए ऐसा विधान हो जाएगा तो जैसे दोष निवृत्ति जो चाहता है वह प्रायश्चित करें ऐसे पाप निवृत्ति पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति जो चाहता है वह उपासना करें ये विधान सगुन के प्रकरण में हो जाएगा तो सगुणावत विद्य एव तासुच विधानसुक्यशेष ऐश्वर्य प्राप्ति ही पाप निवृत्ति विद्यावतः उच्यते विद्यावत है न विद्वान उपासक तो उपासक को ऐश्वर्य की प्राप्ति और उपासक के पाप की निवृत्ति का वर्णन वाक्यशेष ब्रह्म विद्या सगुन ब्रह्म विद्या के प्रकरण में कर रहे हैं वाक्य शेषे उचित है सप्तमी है वाक्य शेषे तयिवक्षा करोच अः अविवक्षा नास्ति नास्ती तो तयो यानी ऐश्वर्य प्राप्ति और पाप की निवृत्ति ब्रह्म विद्या का फल होगा इस विषय में अविवक्षा का कोई कारण नहीं दिखता का मतलब सगुन ब्रह्म विद्या का फल पाप निवृत्ति पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति विवक्षित ही है जो वाक्य शेष में वर्णित है वह विवक्षित है सगुन ब्रह्म विद्या के फल के रूप में इत प्रहान पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति तासाम फलम इति थे एक तो अभिवक्षा का कोई कारण न होने से इित शब्द का अर्थ है पाप निवृत्ति पूर्वक ऐश्वर्य की प्राप्ति तासा मैने उपासनाम सगुण ब्रह्म फलम ये फल है और उस फल के उद्देश्य सगुन ब्रह्म विद्या का विधान है तो जैसे प्राय का विधान पाप निवृत्ति के लिए है ऐसे पाप निवृत्ति के उद्देश्य से सगुन ब्रह्म विद्या का भी विधान है इसलिए ये कहना पूर्व पक्षी का कि प्रायश्चित के तरह पाप निवृत्ति के उद्देश्य से विद्या विहित नहीं है करके गलत है तो कहा सगुण ब्रह्म विद्या के विषय में तो मान लिया निर्गुण ब्रह्म विद्या तो उसके विषय में कहते हैं सिद्धांति कि निर्गुणायाम तू यद्यपि विधानम नास्ति निर्गुण ब्रह्म विद्या तो ज्ञान है ज्ञान तो प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होता है प्रमा पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है जो पुरुष प्रयत्न निष्पन्न होता है वह विधेय माना जाता अनुष्ठेय माना जाता तो ज्ञान तो अनुष्ठेय न होने से तद विषयक विधि नहीं होगी इसलिए निर्गुण विद्या तो है ज्ञान प्रमा वह प्रमाण के अधीन है वस्तु के अधीन है पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है इसलिए विधेय नहीं है तो ये कहते हैं कि निर्गुणायाम तो विद्यायाम यद्यप विधानम नास्ति, इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या विषय विधान नहीं है यद्यपि हो भी नहीं सकता तथापि अक, तथापि इत्यादि का अवतरण है टीका में कि तत्व ज्ञानम अशेष आत्मनिशेषुरीतनाशक मूल अध्यास स्वप्न मूल बाधकवात्वदुरीतमूल अध्यास बाधक जाग्रत इत्याह तथापि अकर्त्र जागृत इति तो ये कहते हैं एक अनुमान बता रहे हैं सिद्धांती सिद्धांति पक्ष है और आत्मविषयक समस्त पापों की निवृत्ति नि, ये फल है और हेतु है तन्मूल अध्यास बाधकत्वात् तन्मूल में तत्का है पाप समस्त पाप तत्शब्द का अर्थ लेना और उसका मूल यानी कारण वो कौन है अध्यास अनात्मा शरीरादि आदि में आत्माभिमान किए बिना कोई कर्म नहीं होता तो पाप भी एक कर्म विशेष है ना निषि कर्म को पाप करते हैं तो पुण्य कर्म करने के लिए भी पाप कर्म करने के लिए भी जो सक्रिय है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि उसमें तादात में अभिमान करना होता है जब तक तादात में अभिमान नहीं होगा सक्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तो नहीं हो पाता पुण्य भी पाप भी इसलिए समस्त पापों का मूल अध्यास है इसलिए तन मूल यानी समस्त पापों का मूल जो अध्यास और उसका बाधक कौन है अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अध्यास जो समस्त पापों का मूल है उसका बाधक है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्व वो हो जाएगा तन मूल बाधक। उसमें एक धर्म रहेगा तन मूल अध्यास बाधकत्व किसमें तत्व ज्ञान में तत्व ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कार निर्गुण ब्रह्म का तो निर्गुण ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार यह है तत्व तत्वज्ञान होने पर अनात्मा शरीर आदि में आत्मा विमान जो समस्त पापों का मूल है वो बाधित हो जाता है तो उसका बाधक हो गया तत्व ज्ञान उसमें एक धर्म रहा तत्व ज्ञान क्या नाम अध्यास बाधकत्व तो यत्र यत्र पाप मूल अध्यास बाधकत्वम तत्र तत्र अशेष दुरीतनाशकत्व एक व्याप्ति बनेगी कि जो भी अध्यास के हेतु का बाधक है ए, ए, पाप के हेतु अध्यास का बाधक है वह पाप का निवर्तक है ये हो गई एक व्याप्ति इसके लिए दृष्टांत चाहिए तत्व ज्ञान तो हो जाएगा पक्ष उसके लिए दृष्टांत चाहिए दृष्टांत होता है निश्चित साध्यवान तो वो है जागृत बोध जाग्रत बोध कोई सो गया धर्मात्मा है कभी जीवन में पाप नहीं करता सदाचार संपन्न है शास्त्र जैसा बताता है ऐसा ही जीवन जीता है शास्त्र जिस जो कार्य करने के लिए मना करता वो नहीं करता ऐसा सदाचार संपन्न व्यक्ति कभी सो गया और उसे स्वप्न आया पहले कभी न कभी तो इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए तो पाप हुआ ही वो गाना तो पाप का संस्कार कभी सो करके मन में उद्भूत हो गया रोज उद्भूत पाप संस्कार से युक्त मन है उससे स्वप्न देखा और स्वप्न में कुछ लोगों की हत्या कर दी हजार बारह सौ लोगों की और फिर जग गया तो जगने के बाद वो लोग कभी उसके मन में तो लगेगा ही ना कभी पाप नहीं किया तो आज तो हजार बारह सौ लोगों की हत्याएं हो रही हैं हो गई ऐसे जगने के बाद उसे लगेगा कि नहीं लगेगा मैं पापी हूँ वो पाप का उसे वो लगेगा कि नहीं लेकिन क्या होता है कि जगते ही जो स्वप्न में वासना में कार्यक्रम संगत था जिससे उन हजार बारह सो लोगों की हत्या की वो ये जागृत शरीर तो नहीं था वो स्वप्न शरीर था जिस शरीर से हत्या हुई वो वासनामय शरीर था और उस वासनामय शरीर में तादात्म्य अभिमान स्वप्न में हुआ था उससे कर दी थी हत्या तो वो जो पाप है स्वप्न में हुआ उसका कारण स्वप्न शरीर में तादात में अध्यास रूप तादात में अभिमान रूप अध्यास, अध्यास जगते ही जागृत शरीर का मय के रूप में अनुभव होने पर स्वप्न शरीर का मय के रूप में ज्ञान रूप अध्यास नहीं रहना वो निवृत्त हुआ तो स्वप्न में पाप जागृत शरीर मैं हूँ इस अभिमान के साथ किया था या स्वप्न के शरीर के साथ तादाद में अभिमान करके किया था स्वप्न के शरीर के वो निवृत्त हो गया जगते ही जागृत बोध से वो बाधित हुआ स्वप्न में जो अपने आप को समझ रहा था वह अभिमान बाधित होने से स्वप्न का पाप भी निवृत्त होता है उसे नहीं लगता जागृत अवस्था में तो ये जाग्रत बोध हो गया स्वप्न अध्यास का बाधक होने से स्वप्न पाप का निवर्तक जैसे ऐसे ही जाग्रत अवस्था में जाग्रत अवस्था कालीन कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अध्यास करके होने वाला जो पाप है उस पाप का मूल माना जाएगा ये जाग्रत कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास को और यह अध्यास बाधित होता है परमार्थ स्वरूप में जगने पर अहम ब्रह्मास्मि यह तत्व ज्ञान होने पर यह जागृत शरीर में तादात्म अभिमान रूप अध्यास नहीं रहेगा जो जागृत पाप का मूल है वह बाधित हो जाएगा तो जागृत पाप भी निवृत्त होगा तत्व ज्ञान से इसे समझाने के लिए दृष्टान्त है कि स्वप्न दूरीत मूल कर्तृत्व तो अध्यास बाधक जाग्रत बोधवत यह दृष्टांत को बताने वाला पद है ना कि स्वप्न में होने वाला जो पाप वो स्वप्न दूरीत है और उसका मूल है स्वप्न में जो शरीर देखा था उसमें अभिमान करके कर्तृत्व तो अध्यास और उस अध्यास का बाधक हुआ जाग्रत बोध जो जाग्रत में स्वरूप है उस स्वरूप को मैं के रूप में ग्रहण करते ही वो अध्यास स्वप्न अध्यास बाधित हुआ तो स्वप्न अध्यास मूलक पाप पाप भी निवृत्त हुआ जाग्रत बोध से जैसे ऐसे ही ये जाग्रत अध्यास मूलक जो पाप हैं वह निवृत्त होगा किससे जाग्रत अध्यास को बाधित करने वाले तत्व ज्ञान से इस अभिप्राय से भाष्कार भगवान ये लिखते हैं तथापि अकर्त्र आत्मत्व बोधात् कर्म प्रदा सिद्धि तथा अर्थ है निर्गुण ब्रह्म विद्याभिषेक विधि न होने पर भी जो अकर्त्र आत्मत्व बोध है अकर्ता ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक अनुभव है संशय विपर्य रहित उसके सामर्थ्य से पाप का मूलभूत अध्यास निवृत्त होने से सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे कर्म प्रदाह सिद्धि भाष्य में तथापि अकर्त्र आत्मत्व बोधात् ऐसा है टीका में अकर्तृ एक तो छूट गया है टीका में वो और म के बीच में ये जो प्रतीक लिखा है ना टीका में तथापि अकर्त बोधात इति ये लिखा है भाषा में क्या है तथापि अकर्त आत्मत्व तो बोधात् तो ये ब और म के बीच में एक त्व टीका में छूट गया है अश्लेष इतिच, इत्यादि का अवतरण है टीका पर टीका में इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे आ, कल प्रतिपदा है अनध्याय रहेगा